बुद्धि सूक्ष्म से को अवधि रितिया आकांक्षायाम साक्षात्कार जब जितने जितने अभ्यास करेंगे बुद्धि सूक्ष्म होती है अहंकार विस्मत हो जाता है तो बुद्धि सूक्ष्मता करने के लिए अवधि क्या है कब कर, तव करना है ऐसे करते साक्षात्कार साक्षात्कार होने तक साक्षात्कार हो गया तो बुद्धि सूक्ष्म साक्षात्कार होगा जब तो साक्षात्कार नहीं है तब तो सूक्ष्म नहीं हुआ विस्मृतः विस्मृतः सन् सन् परमां परमां सतो सतो विस्मृता सन सूक्ष्मता परमा विस्मृतः सन् ताद्रय परमां नोपते सर्वात्म विस्मृत सन अहंकार यावद विस्मृत होता है तो, तो सूक्ष्म दृष्टि होते निदानंद का अनुमान का सर्वात्म अहंकार विस्मृत हो गया तो परमानु सूक्ष्मता रजे अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है अलिनत्व नीद्रेसा इसको निद्रा नहीं कहेंगे क्योंकि अंतकरण लीन नहीं हो तो समय निद्रा सुवस्था में तो अंतकर्ण लीन हो जाता अंतकरण का लय हो जाता है सब देहो की न पते निद्रा होने पर देह गिर जाता निद्रा नहीं तो देहो की न पते रहता है समाज व्यवस्था में तरी सा निद्रेव्याद्रा हो नहीं, नहीं, नहीं।, नहीं निद्रा नहीं अलीन तो न निद्रा सर्ववृत्ति विलय अंतकर्ण स्वरूप विलय अभा नहीं निद्रा अंतकण के परिणाम है वृत्ति परिणाम पर भी अंतकण का स्वरूप रहता है विलय नहीं होने से नियम निद्रा या निद्रा नहीं बुद्धि है कारणत्मनावस्थान सुस्वती इतना आचार्य रूप तत्व सुस्वती अवस्था में बुद्धि कारण रूप से रहती है कारण है अज्ञान कारणात्मनावस्थान बुद्धि होने पर सुस्वती और समाज काल में वृत्ति विलय होने पर भी बुद्धि का लय हो जाए बुद्धि लीन हो जाती है नहीं है लीन नहीं होने से निद्रा नहीं है निद्राह लीन हो जाएगी बुद्धि अंतक स्वरूप विलय भावे लिंग महार का स्वरूप विलय नहीं होने के लिंग ज्ञापक है तब तो देहो भी न नहीं तो सुशुति निद्राह देह गिर जाता है ये तो सुश्रुति आदि अहंकार विलयत तेहोपात दुष्ट सुश्रुति मूर्खा आदि में अहंकार विलय होने पर देह गिर जाता है यह तो तू ता समाज में है इसलिए नहीं ओम ध्यान अभी नैतिक निष्पन्न बाजू कहते न भासते दैत भाषते नापी सं निद्रा तत्क नि स स अर्जुनं अर्जुनं प्रति प्रति न ब्रह्मनंद्रनंद भगवान्र्जुन प्रतिजुन संवाद्रास्त्री भगवान जब इसे योगाभ्यास करते हैं अंतकन लीन वृत्ति कुछ नहीं रही अंतकन वृत्ति अभाव हो गया तो न द्वे तुम भाषते तो देवता का होगा वृत्ति के लय वृत्ति नहीं रहने पर द्वित न भाषते और लीन नहीं तो पहले कहा न निद्रा निद्रा भी नहीं और द्वेत का भान नहीं होता है तुखम अस्ती सब्रह्मानंद भगवान अर्जुन प्रतिहा निद्रा नहीं है भान नहीं होता है सुस्त निद्रा है सुस्त निद्रा है द्वेत का भान होता है द्वेत का भार नहीं होने पर भी निद्रा है यहाँ के द्वेत का भार नहीं होता है निद्रा भी नहीं है और जागृत काले में निद्रा द्वेत का भान होता है ये अवस्था है द्वेत का भान नहीं होता है और निद्रा भी नहीं है समाज अवस्था में जो सुख है वही ब्रह्मानंद इसे भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा काले द्वेत भान न का भान नहीं निद्रा, निद्रा भी ना न आगती निद्रा भी नती नहीं आती तस्मिन काले उपलब्य मन में सुखम जो सुख है स ब्रह्मानंद वही ब्रह्मानंद किंतु अयम ब्रह्मानंद कवगत में ये कै निश्चित हुआ ऐसा शंकाग का कृष्ण नहीं कहा गीता में इति आह भगवान्र्जुन प्रति गीता ष्ठाध्या तथा कई ही श्लोक उतवानशंत भगवान ने कहा है अर्जुन के प्रति किन श्लोकें के दौर ऐसा शंका के अनुपस्थान श्लोकान पटती अर्थक्रमानुसारे न भगवान के श्लोक की पढ़ते हैं किंतु जैसे पाठक्रम नहीं लेकर के अर्थक्रमानुसारे न एक अर्थक्रम होता है पाठक्रम जिस क्रम से पढ़ा गया उसको कहेंगे पाठक्रम और विस्तार करेंगे अर्थ को देकर के जो क्रम होगा उसका नाम अर्थक्रम पाठ ठक्रमाज अर्थक्रमो बलियान है पाठक्रम अर्थक्रम बलवान होता है अग्निहोत्रम जहोती यभागुम पचति इसे वाक्य आया वेद में अग्निहोत्र अग्नोत्र करवागु पकाये ये पाठक्रम हुआ पहले अग्निहोत्रम जुहोती दूसरा है यभागुम पचति इसका नाम है पाठ क्रम इस क्रम से वेद में पढ़ा गया किंतु वस्तु तो यभा अग्निहोत्र करने के लिए इसलिए पाठ पाठ्यक्रम आज अर्थक्रमण बलियान से पहले अग्निहोत्र हवन नहीं पहले यभाग पकाए उसके बाद अग्निहोत्र हवन करें करे इन पूर्व विचार करके निश्चय किया गया क्योंकि यभाग पाक का दूसरा प्रयोजन नहीं अग्निहोत्र करने के लिए इसलिए पहले अभाग पकाए उसके बाद अग्निहोत्र करे यद्य पाठक्रम में अग्निहोत्र पहले यभागोपाक पीछे आया फिर भी अर्थक्रम बलवान हो अर्थ क्रमिक अनुसार अनुशान किया जाता है इस प्रकार यहाँ गीता में श्लोकों का पाठ है तो यहाँ इसे प्रसंग से उसको कहते हैं अर्थ को है। लेकर के अर्थ के अनुसार श्लोक पढ़ते है शनि शनि रूप रमेशया आत्म संस्थान कर धृति गृहित बुद्धिया शनि शनि मन आत्मस्वस्थमृत किंच न चिंत धृतीय धैर्य धैर्युक्त बुद्धि के द्वारा शनि शनि में रूप मन को शीघ्र से उपरंकारी विषय से हटाए मन आत्मस्वस्थम आत्मनि संस्थाय आत्मा संस्था, स्थित संस्था आत्म हो जाए आत्म विषय को चिंतन करना है आत्माविस्थिति मनस्थित मतलब मन में तदा कर, तदा, तद विषय के हो जाए तो न कितना चिंता है तार कुछ चिंतन नहीं करे किंतु आत्मस्वस्थ मन कर केवल सब कुछ नहीं की? मन को सब उतरा हटा दिया अवस्था नहीं आत्मनिश्चित हो ऐसे करके कुछ चिंता नहीं करे अयमर्थ धीर धैर्य साधन साधन शनि ही शनि मन का उपहरा करे एक साथ से नहीं शीघ्र हो जाता है न सहता शीघ्र ही नहीं होता है शनि शनि धीरे धीरे मन को हटाए विषय एक और मन भागता है इंद्र भागते इंद्र को हटाया फिर आदमी मन चिंतन करता है बैठ कर उसमे क्यों जाता है कहा जाता है क्या वासना है वो वस्तु विषय प्राप्त हो जाने पर क्या मैं कृतार्थ हो जाऊं जीवन सफल हो जाएगा और प्राप्त हो जाना चाहिए या और कुछ विशेष है क्या चाहिए ऐसे विचार बार बार करके जब विचार करे मानता विषय को दौड़ता है तो विषय विशेष प्राप्त हो जाए तो कृतार्थ हो जाएगा कृतार्थ नहीं, नहीं।, तो नहीं होगा फिर आगे क्या जन्म होगा निश्चय है नहीं। गधा भेड़ बकरी चिल्पी सरक मेड़क बन सकता है नहीं एक बार छूट गया तो फिर आगे क्या बनेगा चक्कर में भैया फिर आगे मनुष्य बनेगा साधु बन जाएगा गंगा किनारे रहने का मिल जाएगा निश्चित नहीं एक बार जो सुविधा प्राप्त होने पर उसका साधुपय नहीं करे कोई वो नहीं करे तो फिर आज बार बार मिल जाएगा ऐसे विचार करके मन भागता है तो मन को हटाए और प्रपंच मिथ्या है सपन प्रपंच के समान है सृति कहती नाना टिकिंचन झूठे विषय में मन भागते भागते क्या करेगा इसे अनादिकागते भटकते भटकते कितने बार तो नर्क गया कितने बार सम्राट बने गया कितने बार सुग्र स्वर्ग गया कितने होने पर अभी जैसे भुखा ऐसे है फिर भी मन भागेगा तो क्या होगा इसी चक्कर में भागना पड़ेगा ऐसे बार बार विचार करके मन को हटाए का ही मन भागता है तो उसमें देखो उसमें वासना कुछ छुपी हुई है वो वासना को उखाड़ना पड़ता है विचार करके इसे शनि के द्वारा अभी धैर्य का उपरम को आत्मसा मन आत्मस आत्मा संस्था का सम्यक स्थिति आत्मा सम्यक स्थिति मन की हो जाए कैसे हो जाएगा आत्म सर्वम न तो अनेतथ किंचित ये आत्मा अनेत कुछ नहीं है रूप स्थित आत्म स्थित आत्मसठ सामिथ ये मन सन्मन आत्मसद आत्मसठम तथा कृत्व स्थिर कर दे आत्मा ही सब कुछ है आत्मा सचिव कुछ भी नहीं है नाम रूप मिथ्या हे जहाँ मन भागता है विचार करो नाम छोड़ दो तो आत्म रूप है आनंद है सर्वत्र मन भागता है विचार करो क्या है नाम रूप छोड़ो अस्थि भारतीय आनंद रूप है ऐसे सर्वत्र आत्मा ही आत्मा कुछ भी नहीं ऐसा करके न किंच से परमो अवधि ये परम चिंता है तब तक योग अनुष्ठान करे आत्मा शु होने तक कौन संसाधन प्रभु तो, तो, तो योगी प्रथमं किं प्रपन्न किनकिया संपादन करने के लिए तो प्रभु तो है योगी पहले क्या करे किस क्रम से करे चाह या तो या तो निश्चित चरति यतो यतो चरती मनलम स्थि मनलम ततस्तो नियमितयमे धात्मन वशं नएत्मन वशम ये या तो या तो निश्चरती मन चंचलम स्थिर मन का विशेषण यह है मन कैसे चंचलन अस्थिरम विश्रम चलती चंचल बहुत जल्दी भागने वाला अस्थिर स्थिर नहीं रहता है ये मन या तो या तो निश्चय में निमित्त जिस जिस निमित्त से मन भागता है किसी तो निमित्त के कारण मन भागता है बिना कारण नहीं मन कहीं भागता है तो कुछ निमित्त कारण है क्या चाहता है मन जिस जिस निमित्त से मन भागता है तत तथा नियम उस निमित्त से विचार करके नियमन करके उस विषय में मिथ्या करके विषय प्राप्त होने पर भी क्या हो जाएगा ऐसे विषय कितने भोग कर लिया कितने जन्म में ऐसे बार बार विचार करके आत्मसम को आत्म में ही रखे उसके अध्ययन करे पहला ये अभ्यास करे चंचलम स्वभाव दो साध ये स्वभाव से मानो चंचले अतव स्थिर जो चंचल भाग स्थिर होगा एकत्र विषय अन्यतम एक विषय में नियता नहीं रहता है मनु यदा यदा यु यद शब्द निमित्ता जिस जिसमें जिस जिस, जिस निमित्त के कारण बाहर भागता है निर्गक्षति तत ततमित शब्दा सकाशा नियम्य निमन करना तेजा शब्दी मिथ्यात्दि दोषदर्शन आभासीकृत शब्दाद मिथ्यात् दुख जनकते शब्दाद विषय होकर सुख समय वैचाय सुख लगता है फल में दुख है अनित्य है इस प्रकार विचार करके दोष दर्शन करके आभाषी करते है मिथ्या तो करके मिथ्या वैराग्य भावना पूर्वकम आसक्ति में स्वाभाविक है वैराग्य भावना करके निरुद्ध मन को करेतन मन आत्मनिवशम नत्मवश्यता में आपात है आत्मा आत्म के अधिन करे आत्मा में स्थिर हो जाए एवं योगम अभ्यासतो अभ्यास बलाद आत्मनिव मन प्रशांत इस अभ्यास करने पर अभ्यास की सामर्थ्य समस्या भी मन प्रशांत होकर रहता है तो। यतो यतो निश्चरति मन प्रशांत हो किम भवति मन शांत होने पर क्या होगा आगे कहते हैं योगिनं प्रशातमन संहिन सुखमुन संहि उपैतिशाज ब्रह्मभूत न कल मनो यम हो जाता है उत्तम सुख प्राप्त होता है शांत रजसम रज गुण जब शांत रजो यश रजगुण शांत हो गया विक्षेप रहता ब्रह्म भूतम अकलमसम कलमसाप रह शांत रजसम का तो प्रक्षण मोहादि क्ले रजसम मुहादि क्लेसित रज नष्ट हो गया तो शांत हो गया मन अतएव प्रशांत मनसम तब मन प्रशांत प्रकर्श न शांत होता है जब मोहादि दोष रहित हो जाता है क्लेश रहित हो गया तो अत्यंत शांत होता है अत्य शांतम प्रकर्ष है अत्यर्थम शांतम विक्षेप सुनने मनोज सप्रशांत मन योगी हो जाएगा ब्रह्मभूत है ब्रह्मे वेदम सर्वे निश्चय क्या सब कुछ ब्रह्म है सर्वं ब्रम है तो हम ब्रह्मभूत है ब्रह्म रूप है जीवन वो जीवन में जिते जी है जिसका निश्चय हो गया सर्व ही ब्रह्म है तो ब्रह्मस्वरूप में ही ब्रह्म निश्चय हो गया तो जीवन मुक्त है अकलमसम कलमसवण्य अधर्मादि वर्जितम एनम योगिनम उत्तम सुखम उपैति उत्तम कैसा है क्षेत्र आदि दोष रहित विषय जन्य सुख में क्षेत्र दोष है क्षेत्र है।, तो है और साथी, साथी तो है। जितने विषय सा प्राप्त हुआ उससे अधिक किसको मिला दुख लगेगा अनिश्चित तो क्षेत्र सात सहित आदि दुख आदि दोष है, तो साथी साथी तो तो दो है। वैसे के सुख में कि यह सुख है उत्तम सुख है उसमें यह दोष नहीं है सुखम उपे उपगछति प्राप्त होता है तो। संगहीता प्रपंचपरा तदीयान तो श्लोकान पठती भगवान श्रीकृष्ण का श्लोक है संगहितता को विस्तार करने के वाले यत्रो यत्रो परमते परमते चित्तं चित्तं योपरमते चिप्त निया चैवात्मना पश्यत्म्य यत्र योग सेवया नि चित्त ये उपरांत तो हो जाता है चित्त चित्र यम आत्म पश्य आत्मनिच्य अंत कर आत्मा का साक्षात्कार करता है तो आत्मा में संतुष्ट हो जाता है चित्त ये अस्थिर योग सेवया योग अनुष्ठान न सर्वस्त विषया निवारत सदुपर मेष निवृत्त होने पर निधित होने पर प्राप्त करता है कि ये ये आत्मना सामिपरिशुद्धेन अंतक आत्मना का अंतकुद्ध अंतक द्वारा आत्मा पश्य आत्म परम चैतन्य ऋपे ज्योतिष रूपे पश्य का तो उपलभम उपलभम उपलब्ध नहीं उपलब्ध या नहीं चाहिए उपलब्ध उपलब्धि कर्ता वस्में नष्यति तुष्टि भजते अपन स्वरूप में संतोष को प्राप्त करता है ना विशेष, भिशे विषय के बिना स्वरूप में ये आत्म न आत्मा पश्यन शुद्ध अंतरण के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार कर्तव्य आत्मा में संतुष्ट होता है तो। यत्र सुखमात्य बुद्धिग्रा्य मतीद्रिय वे न चय स्थित तत्व यकम सुखम अतीन्द्रियम बुद्धिगा्य व्यक्ति य स्थित तलती आत्यक सुखमतिशय सुखे नित्य सुखे ब्रह्म यद अतिद्रियम इंद्रग्राह्य नही हे बुद्धिग्राहिर बुद्धिवृत्ति के द्वारा ही ज्ञा होता है अहमस अहमस्म ब्रह्म बुद्धिवृत्ति व्यक्ति ये स्थित न पर तलती तचलता नहीं होता है आत्यंति स्वरूप ही किन काले आत्मनिस्थित योगी आत्म स्थित है आत्यक सुखम आत्यंतिमेंगे आत्य अन सुख बुद्धिग्राह्य इंद्रि निरपेक्ष बुद्धिया गृह्यनम इंद्रिय विना बुद्धिवृत्ति से ग्राह्य होता है अहमस्म ब्रह्म ब्रह्मा वृत्तिषय ब्रम अतिद्रियंद्रिय गोचरातीत नहीं अषयेत नहीं सुखम व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है अन्व करता है कि आत्मश्चित योगी तत्व न चलती न प्रच्यवते आत्मस्वरूप से न चलते न प्रच्युत होता है सर कोशित हो जाता है सुखो को प्राप्त करता है अपने सर्व को सुख अनुभव करता है जीवन में मुख्य लवरंग लाभम लाभ मन्यते नाधिकं ततः मेनाकत मतः य दुखे न न न नाधिकं ततः दुख गुरुना भी यम लब्ध अपर लाभ ततः अधिक, अधिकम न लाभ कोई मान्यते ही नहीं जब तक तत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई तो वो भी मिल जाए ये भी मिल जाए बहुत चाहता है इधर उधर दौड़ता है संतुष्ट नहीं होता है और मिल जाए और मिल जाए आत्म साक्षात्कार कर लिया उससे बढ़ कर दूसरा लाभ है ही नहीं तो गुरु नुखे ने न विचालतेने पर बहुत दुख से भी विचलित नहीं होता है शांत रहता है आत्मनम लब्धवा आत्म रूप आनंद ही प्राप्त तो करने पर लब्धा प्राप्त अपरम लाभम और लाभांतरम तुम तो अधिकम न मन्यते अधिकों को लाभ उससे बढ़कर नहीं आत्मलाभा न परम भी देते इसमें तुम्हें का आत्मलाभ से अधिकों कुछ बड़ लाभ नहीं किंचन आत्म तत्व स्थित है आत्मतत्व में स्थित है अहमअस्म ब्रह्म निष्ठा स्थिर भगत गुरुना भी दुखे न गुरु का महता भी दुखे न शास्त्र शास्त्र शस्त्र आदिक्षण शस्त्र से आघात हुआ बहुत कठिन होने कष्ट होने पर भी प्रहलाद युवा नीचार लेते जैसे प्रहलाद विचलित नहीं होता है आनंद रूप से रहता है वो सर्र रहेगा सर्ज का धर्म अंत करना धर्म रहेगा वो विचलित नहीं होता है ओ आत्मस्थित आत्मनिश्चित कर जीवन उतर अपने सबित रहता है विचल नहीं होता है ओम ओदानी उपादी योगम निगमती योग का निगमन करते है। तम विद्या दुःख संयोग तम विद्या दुःख संयोग योगं योग योग संयन युक्त योगो योगो तम विद्या दुःख संयोग योगं निर्वीनचेत संयोग योगीतम विध्यात् योग योग योग संज्ञा, नाम से तो कहा गया। को क्या समझे संयोग संबंध का वियोग उस योग में सी होने पर दुख संयोग का वियोग हो जाता है दुख संबंध नहीं होता है दुख संयोग का वियोग होते हुए ही विपरीत शब्द से योग शब्द से कहा गया दुख का वियोग्ब का वियोग होने पर भी योग नाम से कहा गया निश्चय न युक्तव्य स युग निश्चय ना अनुष्ठान करना अनिर्वीण चेतपूर्वक विधि धक्ति से निष्ठा का अनुपरण निर्वीण होता है विरक्त तो वैराग्य है वैराग्य तो, तो, तो विशेष होना चाहिए किन्तु वैराग्य श्रवण से साधन से ये वैराग्य सरल से हो जाता है पढ़ने से वैराग्य साधन से वैराग्य ये सरल होता है अनिर्वीण चेतसा किसे वैराग्य रहता ना साधन है योग अनुष्ठान से बड़ा आगे नहीं हो अनुष्ठान करे थोड़े दिन कर कुछ नहीं हो चलो क्या होगा अब लोग यहाँ सब कुछ हो गया ये नहीं अनिर्विण स्थिर दृढ़ करके प्राप्त करना ही है निश्चय करके निश्चय करने पर ही प्राप्त होगा अनिर्विण चेत योग अनुष्ठान करना है शनि शनि इत्यादि से आरम्भ करके यावत विशेषण है विशिष्ट सब विशेषण युग आत्मावस्था विशेष ये योग आत्मा में स्थिर रहना ये विशेष योग है तम हम संयोग समय काम उसका नाम दुख संयोग दुखे ही संयोग दुख संयोग का दुख संबंध का अभाव होता है दुख समय का अभाव तो उसको वियोग करना चाहिए योग कैसे कहते हैं विपरीत लक्षण या योग संगीतम विपरीत समय लक्षण करके दुख संयोग के वियोग का योग का आ गया संज्ञा से योग संगीतम समझे जाने विद्या जानी आता एवं विधा योगा अनुष्ठान किंचित कर्तव्यता विशेष नोगा अनुष्ठान के लिए क्या करना है बता दे स निश्चय नो योग नीचे करके अनिर्वे नही तो नहीं चित्ते न बैराग्य रही तो चित्ते बैराग्य विषय से बैराग्य रही तो नहीं साधन से वैराग्य नहीं हो कब इतने दिन हुआ कुछ नहीं है कर्तव्य होगा क्या करना है चलो ऐसा नहीं कितने तो करेंगे कब तो ऐसा करते रहेंगे ये वैराग्य भा, होता है ये सरल होता है विषय से बैराग्य कठिन है और विषय से बैराग्य नहीं तो बैराग्य कहाँ होगा साधन से बैराग्य श्रवण से बैराग क्या पढ़ते रहना कोई कोई कहते हैं जब श्रवण का नाम होता है क्या श्रवण करो थोड़े साधन करना चाहिए अच्छा है साधन करो और साधन नहीं होता वहां जाकर बैठे तो साधन ऐसे बहुत कहते क्या बैराग्य कहने के लिए क्या पढ़कर करेंगे साधन भजन करना चाहिए अच्छा है साधन भजन करो अध्ययन के विषय भजन और कठिन है सरल नहीं है भजन के नाम पर बैठ करके जो कोई चिंतन सारा ब्रह्मांड करते रहे दूसरे को पता चलेगा वो ऐसे खाली बैठने से नहीं सब भजन नहीं है मन के एकाग्र करने के लिए प्रयत्न करे सब पता चलता है कितने सरल है तो ऐसा निश्चय करके ये अनुष्ठान शास्त्र समझा क्या कर्तव्य क्या साधना समझ करके समझे बिना समझे निश्चय नहीं होता है कभी निश्चय कर बैठा फिर कभी फिर टूट जाता है निश्चय करके यही साधने है यही लक्ष्य इसके प्राप्त करना ही है इसे निश्चय करके ही और इतने दिनों का कुछ नहीं हुआ कब कब होगा सोचने से नहीं नहीं तो फिर क्या करना जो साधने चलने के लिए बदना से चलना है पैदल जा, जाएंगे जा सोते ही कोई पांच सात दिन चला कहा अभी तो कोई नहीं मिला क्या चलेंगे इधर पीछे चलो तो पहुंचेगा सात दिन चलने के बाद नहीं मिला तो और सात दिन चलो और पंद्रह दिन चलो तो पहुँच जाएगा नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं और वहाँ पहुँचा है पांडु देश तो पहुँच अभी तो बद्रीनाथ आए और कभी बद्रीनाथ मिलेंगे नहीं मिलेंगे चलो इधर चलो तो मिलेगा इसी प्रकार है साधना करते करते लगा अभी तक नहीं अफ्रीका होगा और छोड़ जाए तो फिर क्या होगा वही करना है आगे चलना ही ठीक है अभी तक तो नहीं मिले कठिन है तो प्राप्त करना है चलना है है करना है ऐसा करना सा